तत्व चिंतन अर्जुन का मोह अर्जुन की दशा पहले मित्र के समान है ऐसी स्थिति अनावश्यक ही नहीं अवांछनीय है इस प्रकार की करुणा विवेक की उपज न होकर अविवेक से उपजी होती है और जहां मनुष्य का विवेक ढक जाता है वहां मोह और भ्रम अपना मायाजाल फैला देते हैं तब मनुष्य सब कुछ उल्टा देखने लगता है जैसे पीलिया का रोगी सब कुछ पीला ही देखता है उसी प्रकार भ्रम में घिरा पुरुष सारी बातें उल्टी देखता है उसे धर्म अधर्म मालूम पड़ता है और अधर्म ही धर्म अर्जुन तो शत्रुओं को देखने सेनाओं के बीच में गया था और उसने देखा स्वजनों को कहता है दृष्टु सजनम कृष्ण उससे पूछा जाता क्यों भाई तुम तो गए थे दुर्बुद्धि दुर्योधन हितैसियों को देखने के लिए यह स्वजन कहाँ से पकड़ लाए तो उसने प्रश्नकर्ता को अवश्य हृदयहीन की संज्ञा दे दी होती मोह की भयंकरता ही ऐसी है स्व और पर के भेद को लेकर यह मोह की धारा बहती है मानो मोह नदी की ये दो कुल हैं मुझे एक समाज से भी महिला की बात मालूम है जो अपने सार्वजनिक भाषणों में विशेषकर माताओं से अनुरोध किया करती कि वे देश की रक्षा के लिए अपने पुत्रों को फौज में भेजें। वे अच्छे ढंग से अपनी बात को उन लोगों के सामने रखती और देशभक्ति पर प्रेरणापूर्ण व्याख्यान देती किंतु जब उनका स्वयं का पुत्र फौज में चला गया तो वे बड़ी मायूस हो गई इसे स्व और पर का भेद कहते हैं मोह का आधार भी यही भेद है अर्जुन में स्व और पर का भाव आ गया है यह भेद ही संसार की रचना करता है यह काल्पनिक है पंचदशी में द्वैत विवेक प्रकरण में हम दो प्रकार के द्वैत की बात पढ़ते हैं दो प्रकार के भेद भाव की बात एक तो ईश्वर का रचा हुआ और दूसरा जीव द्वारा बनाया हुआ ईश्वर ने एक नारी की रचना की किंतु उसमें माता पत्नी सखी भग्नी पुत्री आदि के विभिन्न भाव जीव ने बना लिए वस्तुतः जीव यह जो द्वैत बना लेता है उसी को दूर करना है पुष्टि मार्ग में इन्हीं दोनों को प्रपंच और संसार के नाम से पुकारा गया है प्रपंच की रचना ईश्वर ने की है जबकि संसार जीव का अपना बनाया हुआ है अतीत यही सिद्ध हुआ कि स्व और पर का भेद कल्पित है तथा उसको दूर करना ही गीतोपदेश का प्रयोजन है